काल कर्म गुण दोष सुभा दुख तुम ही न्याप हीऊ राम रहस्य ललित विध नाना गुप्त प्रकट इतिहास पुराण बिनु श्रम तुम जानब सब सौ नित नव ले राम पद हो। जो मन माहे। हरी प्रसाद दुर काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रगट है वर्णित और लक्षित है तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी सुनि मुनिया मत धीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गु तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत कर्म मन बानी सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयऊ प्रेमम मगन सब संशय गय कर बिनते मुनिया मुनियाय पाए पद सरोज पुन पुन्य सिरुनाये हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर स सहित यही आश्रम आय प्रभु प्रसाद दुर्लभ भर पाय बसत मुही सुनुख गए सा बीते कलप सात कराम जब जब अवधुर रघु बी राम धर ही भगत हित मनुज शरीराम मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया हे पक्षीराज मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गए मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं तब तब जाई रामपुर रहूँ सिस बिलोक सुख लहूँ पुनि राख राम शिश रूपा निजयाश्रम आय खग भूपा कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई काग देह जि कारण पाई कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारे राम भगत मिमाती भारे तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशुलीला देख कर सुख प्राप्त करता हूँ फिर हे पक्षीराज श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ जिस कारण से मैंने कौवें की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी हे तात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे अहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है तातेयह निज प्रभु दर्शन पायो गये सकल संदेह भगति पक्ष हट कर रहू दे महारिश साप मुनि दुर्लभ बर पाय देखु भजन प्रताप मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे दूर हुए मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्षि लोमस ने मुझे छाप दिया परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया भजन का प्रताप तो देखिए